हरिबो भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री श्रीमद्वृंदावन धाम की जय भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री लताय गौर हरि गौ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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय रा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राम हरि गोविंद जय जय रावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुषोत्तमा जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय व्यासो यस्यासि कमल नंदनों व्यास यमलगल्तम वा ममृत जगत्ति विश्व सर्वादी नमलक्षण लक्षकृष्ण परमा तत्म हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहबरा तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री श्री वैष्णवाम साग्रजा सह गण रघुनाथांतम सहगण सजीव साध्वैतम सावधूतम परजन सहृत परिजन चैतन्यदेव श्री, श्री राधाकृष्ण पादान सह गण ली विशाखाविता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तन कृतर कमलायरधर्म पालौ वंदे जगत्तर कोबले कवो मंजन मुरस महेन्द्र मणिदामा वृंदावन तरुणीना मंडन मखिल हरिजयती नारायण नमस्कृत नरंज नरोत्तम देवी सरस्वती व्या ततो वंशाकलभ्य कृपाभ्यम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशि हे रूप ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भक्ति उपमुस्मते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे कृत मंदमते दयांदरा बोलो शुभदा लाल की परम मंगल श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ श्री भोजन लीला का स्मरण करते हुए श्री सद्ध कृष्णदास पापा आप अष्टकालीन लीला स्मरण के अंतर्गत उस लीला के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव ने मधुमंगल से हंसी करते हुए पूछा बोले हे hey, रस शास्त्री जी आप ये कह रहे हो कि मैं ही इस गोचर रस का एकमात्र अधिकारी हूं ये कन्हिया भी नहीं है बल्दाऊ भी नहीं है सुदामा भी नहीं श्रीदाम भी नहीं है ये सुबल भी नहीं है ये तो चिगल चेगल करके एक एक और खाएं कोई जम के खाने वाला ही नहीं बलदेव बोले चलो भी कह रहे हो मुझे भी ये कह रहा है कि बलदेव ये तो एक और मात्र भोजन करता है सी बलदेव बोले बोले हे रस शास्त्री जी कृपा करके ये बताइए कि ये भोजन रस जो है इसका स्थाई भाव क्या है इसके अनुभाव क्या है इसके संचारी भाव क्या हैं? उन सबों को बताइए मधुमगल कह रहे हैं हाँ। स्थाई भाव कहते हैं उसे जो उसकी परिभाषा है कि अविरुद्धांत विरुद्धांश भावान्यो योग वशता नए स्वराजे विराजंती स्थायी भाव उच्यते जो विरुद्ध और अविरुद्ध सभी भावों को अपने बशीभूत कर ले और जो सम्राट की तरह से सुशोभित हो उसका नाम स्थाई भाव है अथवा अच्छा, समुद्र की तरह से जो विराजमान हो जिससे लहर उठें और उसी में समा जाए ऐसा जो मूल भाव है उसका नाम है स्थाई भाव इस भोजन में भोजन की रुचि वही ही भाव है रुचि है तो भोजन होगा रुचि है तो भोजन नहीं होगा तो अच्छी बात है इसके जो अनुभव है वे कौन कौन से मधुमंगल कह रहे हैं कि भोजन सामग्री वो चार प्रकार की है कहीं भक्ष कहीं चर्म कहीं लेय, कहीं पे ये चार प्रकार की भोजन सामग्री वो ही इसका विभाव है और उस विभाव का दर्शन करके भोजन करने वाला वो है आश्रय विभाव और जो भोजन की चार प्रकार की सामग्री है वो हुई विषय विभाव बोले इसके अनुभाव कौन से हैं बोले अनुभाव इकतीस होते हैं इनमें उद्भास्वर अनुभव माने शरीर की चेष्टाएं वो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए अनेक होते हुए उनको एक कहा जाएगा उद्भास्वर एक सात्विक जो है वे आठ हैं। श्वेत कम्प रोमांच अश्रु मुखता कंठावरोध मूर्छा ये जलता ये आठ सात्विक विभाव है बोले और विभाग कौन से हैं बोले बाईस अलंकार हैं कुछ हैं अंगज कुछ हैं ये बाईस जो हैं वो अंध विभाव हो करके बेराजमार है इनमें सात्विक आठ हैं हाव भाव हीला ये अंगज हैं और अयत्नज जो है वो रूप कांति शोभा माधुरी दीप्ति प्रागल्भ ये सब अयत्नज हैं शरीर में स्वाभाविक रूप से विराजमान है ये सब भी विभाव होकर के ये अनुभाव होकर के विराजमान है अलंकार होकर के विराजमान मधन मंगल ने उनको बड़ कर दिया कि कभी भोजन नहीं मिले तो मेरे आंसू आ जाए यही अष्टसात्विकों का पहले वर्णन कर रहे हैं यही अश्रु है भोजन की प्राप्ति होते ही रोमांच हो जाए मेरे रोम खड़े हो जाए यही पुलख नाम करके विभाव है जब भोजन की तृप्ति हो उस समय बाल-बाल मुंह की मुद्राएं बदले और चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आ जाए यही ही वैवर्ण्य है और भोज भोजन भोजन करते करते यदि मैं बोलू तो कभी अटक अटक करके आधा बोल रहा हूं आधा नहीं बोल रहा हूं ये जो है यही स्वरभंग नाम करके सात्विक विभाव है और कभी भोजन का दर्शन कर, करने में सामने भोजन रखा हो सुंदर मिष्ठान रखा हो और उसको खा नहीं सकूं तो दुख होता है वो स्तंभ नामक सात्विक भाव है और भोजन करते समय रोमांचित और प्रलय पसीना ये तो साक्षात दिख ही रहा है ये सारे एक संकेत में बता दिए सात्विक विभाव साहब ये सात्विक विभाव कहीं अत्यंत छिपे होते हैं धूमायित होते हैं कहीं ये ज्वलित होते हैं दो प्रकार से कहीं धूम कहीं ज्वलित कहीं अत्यंत अत्यंत प्रज्वलित ये आठों प्रकार के जो भाव हैं वे इस प्रकार धूमैद का मतलब है थोड़े थोड़े आज का मतलब है उनमें लो निकलने लगे जैसे अग्नि जल जाए और सुदीप्त जो है वो सुदीप्त परिपूर्ण रूप से विराजमान रसशासन में श्री जी में, में सुदीप्त सात्विक विभाव जो है वो प्राप्त है। होते हैं और आठों सात्विक एक काल में प्राप्त होते हैं ये रस की बात है मैंने मान्य मुख्य रस की बात ये मधुमंगल तो हर कर रहे हैं तो वहां पर सारे जो भाव है वो एक साथ प्रकट होते संचारी भाव तो मधुमंगल कह रहे हैं कि संचारी भाव अनेक अनेक हो करके विराजमान हैं ये तैतीस संचारी जो हैं वो तैतीस संचारी अपूर्ण रूप से विराजमान हैं जैसे त्रास श्रम मद गर्व उन्माद आलस्य चपलता शंका आवेद नीद शास्त्र के विचार हर्ष उत्सुकता अभिथा असलूया निद्रा ये सारे जो भाव हैं ये मिलन में आते हैं मान में वितर्क शंका अमर्ष उग्रता असुया, ये मान के स्थिति में ये सात्विक भाव ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और विरह में अनेक अनेक संचारी हैं जैसे निर्वेद विषाद ग्लामी दैन्य वितर्क शंका अपस्मार मोह जड़ता व्याधि हर्ष औुक्य बोध ये सारे विरह के भी तो तेतीस में कोई भाव कहीं कोई भाव कहीं ऐसे जो लहर जैसे समुद्र से उठी समुद्र में समा गई उसका नाम है व्यवचारी भाव विशेषण आभिमुखेण चरंती थी व्यवचार जो विशेष प्रकार से मुख्य रस को बढ़ाने के लिए सहायक होकर के आती हैं वो विराजमान तो मधुमंगल कह रहे हैं आलस्य चिंता स्वापाद्या स्पष्टता संचार बोले आलस्य चिंता स्वाप निद्रा ये संचारी भाव यहां पर स्पष्ट रूप से ही दिखते हैं ये हमारे द्वारा स्वाद्य होकर के विराजमान हैं स्थाई तू विविधा विधा और स्थाई भाव वह विविध होकर के विराजमान अब यहां से मधुमंगल ने जब भोजन में सारे रसामग्री उसको घटा दिया उस समय कह रहे हैं आज जी आप भक्ताने भक्ताने भक्ता ने, ने मन कांचन वारिणा स्नापिता दीव सौरभ्यम ये शाम सौलभ्य मध्यगा बोले आहा आज अभ्यक्ता भक्ता ने सामने भात का सुंदर ऊंचा ढेर लगा हो कोट लगा हो और उसके ऊपर घी का डोरा डाला जाए तो आज माने घी से अभ्यक्ता माने भीगा हुआ जो खासा घी उससे भीगा हुआ जो भात वो सामने हो मन ने का बाल ऐसा लगता है जैसे सोने के जल से कोई चांदी का पहाड़ वो भीग रहा हमारे फूफा जी थे बड़े सरल कभी पहुंचे तो कहें अरे भोजन करके जाओ जाओ बिना भोजन करके नहीं जाने जाने दोंगे भोजन करके हम कह अरे रहन दो भू जी फूफा जी रह दो बोले नहीं नहीं सोने चांदी के भोजन है और सफेद भात है सोने चांदी के भोजन <laughs> ऐसे ऐसे नहीं बड़े प्रेम से जो घर में है उसको आनंद से प्रेम से भोजन करा बोले सोने चांदी के भोजन महाराज ऐसे नहीं जाने देंगे <laughs> तो, मधमंगल भी वही कह रहे हैं कि आज भक्ति आज जब भक्तानी घी से भीगा हुआ सुंदर भात का ढेर है पास पास में सुंदर दाल है ठीक है दाल चावल अपने आनंद से पेट भर करके भोजन करके जा बड़े प्रेम से भोजन कराते <laughs> तो आज जब भक्तानी भक्तानी भात घी से डूबा हुआ है मंदे कांचन वारणा ऐसा लगता है जैसे सोने के जल से धुला हुआ हो कोई पहाड़ चांदी का पहाड़ कोई सोने के सोने के जल से धुला हुआ हो सोने चांदी के भोजन है मरण स्नातानी सौरभ्य तो उनसे अपूर्व सुगंध आ रही है ये शाम सौलाभ्य मव्यगात ऐसा भाग जिनको सौलभ्य मव्यगात सुलभता को प्राप्त हो गया है सुलभ हो गया है उसके भाग्य का क्या ठिकाना है ऐसा सुंदर भाग यहां पर मिल गया है अरे ग्वाधियाओ तुम क्या जानो इसके स्वाद को यह स्वाद तो मैं ब्राह्मण जानता हूं गोदंत गो तुम तो गायों के द्वारा तोड़ी गई काटी गई जो नई घास है उस घास से निकलने वाली घास की सुगंध लो ये घी की सुगंध तुम क्या जानो ये तो हम ब्राह्मण जानते मतमंगल कह रहे हैं बोले ये तो मैं ब्राह्मण जानता हूं तुम ग्वार तुम तो गायों की मुख से काटी गई घास की जो गंध है उसको लिया करो कट मेधुर भोग भाजप प्रयत्न हमने बड़े भारी पुण्य किए हैं इसलिए कट पुण्यों पूर्व जन्म के पुण्य के परिणाम के द्वारा भूल भोगभाज हमको इतना सुंदर भोजन प्राप्त हो रहा है तो पुण्य नहीं किए हैं ये तो पुण्य से ऐसा भोजन मिलता है तो कृत पुण्य से मैं मैंने पुण्य किए हुए हैं इसलिए ये चार प्रकार के पदार्थ हमको भोजन करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं उसी प्रसंग के कारण जब ये कहा बोले बनता तो है वो बा, बा, बामन के बने तो बामन को और जाए भोजन करे ब्राह्मण का कर तो त्व ये है शास्त्र कहते हैं कि त्राह्मण का ब्राह्मण शरीर मिला है तो तुच्छ कामना मत करो ब्राह्मण शरीर से परमार्थ साधन ब्रह्म साधन करने की कामना करो तो दायजी कहते बार बार ये कई बार कहते ब्राह्मण का शरीर तुच्छ कार्य करने के लिए नहीं तद ब्राह्मण देहो एम शुद्ध कामाए नेत तो कामनाओं को करने के लिए यह शरीर नहीं मिला है ब्राह्मण का शरीर मिला है तो इसके द्वारा उत्तम जो कार्य हैं, भगवत प्राप्ति के जो कार्य हैं, उन कार्यों को विद्याध्यन के भगवत प्राप्ति के वेदाध्ययन के ये जो कार्य हैं, उन कार्यों को कर तो इसी बात को पकड़ के श्री रामा मधमंगल की हंसी कर रहे हैं बोले ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का तो कार्य ये है कि वो बंद में जाकर के फल मूल खा करके ब्रह्मसाधन करे और तू तो केवल पेट भरने के लिए ये धारण करके बैठा हुआ है भई ये तो जनऊधारी केवल ब्राह्मण है उधर पूर्ति करने के लिए इसने ब्राह्मण नाम धारण कर लिया है ब्राह्मण पढ़ने का कार्य तो कर नहीं रहा है ब्राह्मण है तो बने विप्राह तपस्ंती ब्राह्मण लोग तो वन में तप करते हैं और पत्र फूल मूल फलासना बेपत्र मूल फल इनको खाते हैं बटोस्ते नाधिकारोस्ती भोगे अरे ब्राह्मण अरे बटु तेरा ये भोज भोग करने में तेरा अधिकार नहीं है ब्राह्मण का शरीर तो तप करने के लिए है ब्रह्म साधन करने के लिए है ये भोग खा भोगने के लिए है क्या इसमें क्यों आसक्त हो रहा है या तपस्चर में जा वहां तप कर मधुमंगल कह रहे हैं बोल भाई मैंने पहले बहुत तप कर लिया है उसी का तो परिणाम ये मिल रहा है तो अब तब का मन मनो तय ले रहा है बोल मैंने बहुत तप कर लिए हैं इस जन्म में मैं पूर्व जन्म में पूर्व में बहुत तप करके आया हूं उन तप के परिणाम से तो आज यशोदा मैया की रसोई रूपी परम दिव्य स्थली मुझे प्राप्त हुई है और उद्दीपन विभाव यशोदा मैया की रसोई से निकलने वाली सुंदर जो भोजन की मधुर गंध वो ही मेरे भाव को उद्दीपन करने वाली है ये सुगंध वो उद्दीपन करने वाली है जो जैसे श्री श्रृंगार रस में निकुंज उनकी शोभा वृंदावन की शोभा वो उद्दीपन व्यवाह है ऐसे रसोई यशोदा मैया की वो उद्दीपन विभाव है जैसे श्याम सुंदर की मुरली श्याम सुंदर की मयूर मुकुट माने जो विषय आलम्बन है उसकी चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। आश्रय आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभव होती है तो जैसे विषयालंबन श्याम सुंदर उनके श्रृंगार उनकी चेष्टाएं वो गोपियों के लिए उद्दीपन है ऐसे ही रसोई से निकलने वाली सुगंध वो मेरे लिए अपूर्व उद्दीपन है और मुझे पूर्व भाग्य के कारण ये वस्तु प्राप्त हुई है तो सत्यम भो तुमने बिल्कुल सत्य कहा पुरा तो तप्तम मैंने तप तो पहले ही कर डाला है इसलिए पत्र मूल फला पत्र मूल फल इनके द्वारा मैंने तप पहले ही कर लिया होगा इसीलिए परिणाम में उस पुण्य के तप के परिणाम में मुझे ब्राह्मण देह मिला है और इस ब्राह्मण देह में यहां व्यंजन तवेन तैन ममो यहां पर अब मुझे व्यंजन के व्यंजन उनके माध्यम से उनके परिणाम रूप में तप के परिणाम रूप में ये व्यंजन रूप में इस जन्म में मुझे फल की प्राप्ति हो रही है छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन उनके रूप में मुझे यहाँ पर उस तप के फल की प्राप्ति हो रही है भौम स्वर्ग साधु प्रत्यक्षी भूयतेम इति जानित भोगो यम अतप तपस भौम मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग भोग रहा हूं तो भौम स्वर्ग पृथ्वी पर स्वर्ग भोगने वाले आज मुझे साध प्रत्यक्ष अनुवह मुझे निरंतर निरंतर अपने तप का फल सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी तप के फल को मैं भोग रहा हूं अनुहम माने प्रतिदिन पृथ्वी स्वर्ग को भोगते हुए मैं तप के फल को भोग रहा हूँ तो किए हैं उनको क्या ये भोग मिलेगा क्या मैंने तो तप किए हुए हैं ऐसे मधुमंगल हंसी करते हुए कह रहे हैं जबकि ये कोई तप नहीं है मधुमंगल तो नित्य परकर होकर के शाम के विराजमान आह उनके भाव का क्या कहना जो प्रिय नर्म सखा होकर के श्री किशोरी जी उनके पास में श्याम सुंदर के दूत बनकर श्याम सुंदर के हृदय की, की बात को कहे श्याम सुंदर को सर्वदा संभालते हुए जो विराजमान रहे हैं ऐसे नृत्य का उन मधुमंगल के भाग्य का क्या कहना ये तो प्रयास में मधुमंगल कह रहे हैं कि मुझे तप तप का ये फल मिला है मंगल को तप करने की क्या ज़रूरत है तो नित्य जिम्मेद होकर के कृष्ण से ही अभिन्न रूप होकर के मैं बिराजिया अब जब ये कहा कि मैं स्वर्ग भोग रहा हूं तो कह रहे हैं कोई सखा उस को समय बोला रोहिणी मैया आए खीर परोसने के लिए और उस समय सुवल कहने लगे चे मुखा कि एवं चेत प्राथम प्राप्त अहंत्येते बलिमुखा व्य श्रमणो प्रापी जन्मश्यते कि यदि ऐसी बात है कि पूर्व जन्म के फल प्राप्त करने से वृंदावन में जन्म मिलता है तो ये वृक्ष जितने भी बंदर हैं इनको भी पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल मिल रहा है और इनको एवं चेत प्राथम प्राप्त बलि मुखा उस फल को ये बलि मुख माने बंदर वो पहले प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि श्रमणोत्पी ये मधुमंगल तो वाणी के व्यय का श्रम मात्र कर रहा है ये मधुमंगल ये तो बोलता ज्यादा है बोलने का पात्र का श्रम कर रहा है परंतु तो ये बंदर तपस्वी होकर के वृंदावन में प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए पहले इन बंदरों को भोजन प्रदान करना चाहिए ये मधुमंगल को काय कोई दे रहे हो मधुमंगल से ज्यादा तो वनवासी तप करने वाले सामने बंदर दिख रहे हैं मधुमंगल तो सुंदर भवन में श्री पौर्णमासी जी दादी उनके पास में उनके लाल चावल में यशोदा जी के लाल चावल में कन्हैया के लाल चावल में सना रह रहा है तो मधुमंगल की अपेक्षा तप ज्यादा करने वाले तो ये बंदर हैं जो वन में निवास कर रहे हैं इसलिए इन बंदरों को खीर परोसनी चाहिए सुवन ने कहा केवम चेत प्रथम प्राप्त अर्नते यदि तप की दृष्टि से देखा जाए तो मधुमंगल का तप तो कुछ नहीं है उनकी अपेक्षा से ज्यादा तप वनवासी होकर के यदि कोई रह रहे हैं तो ये बंदर रह रहे हैं बलि मुखा बाद श्रमणो प्रापी जन शेते तपस्व ये मधुमंगल तो वाणी का को खर्च मात्र कर रहा है ज्यादा बोल रहा है परंतु तो ये बंदर ये तपस्वी होकर के विराजमान हैं। देखो इनका कर रहे हैं बंदरों का शीतोष्ण बात सहना ये जाड़े गर्मी वायु सबको सहन करते हैं पत्र पुष्प फलासना ये पत्र पुष्प फल को खा रहे हैं ये मधुमंगल तो मैया के द्वारा परोसी गई खीर पे खीर भी जा रहा है परंतु तपकर तो वाले तो असली में ये बंदर है जाति फिर ये बंदर पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले क्यों नहीं होंगे इनको भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी जातिस्मर कहते हैं जिसको अपने पूर्व जन्म का बोध ज्ञान हो जैसे आप भारत मृग की आसक्ति में मृग हो गए परंतु पूर्व जन्म का स्मरण इनको बना रहा उसको जाति स्मर कहते हैं जब ये जीव एक देह में ममता ममता बुद्धि त्याग करता है जीव का मन जब नए शरीर में प्रवेश करता है जिसमें ममता कर रहा है उस शरीर वो सामने मृत्यु के समय उसके सामने शरीर सामने आ जाता है मन उसमें प्रवेश करता है मन जब उसमें प्रवेश कर लेता है तो आत्मा सदन जीव आत्मा भी सूक्ष्म शरीर के साथ में मन के साथ में उस नए शरीर में प्रवेश करती है अब नए शरीर में प्रवेश करके पूर्व शरीर के साथ में ममता छूट जाती है और नए शरीर के साथ में ममता बनी रहती है जिस शरीर से ममता छूटी उस शरीर की हो जाती है मृत्यु जिस नए शरीर में ममता ने आ, मन ने ममता की कि ये मेरा स्वरूप है ऐसे ममता की उस शरीर का हो जाता है जन्म माँ के गर्भ में जब रहता है नौ महीने उस समय इसे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है पंत जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही माया प्रभाव डालती है और पूर्व जन्म को भूल जाता है कोई कोई योगी होते हैं जो कि जन्म लेने के बाद में भी जाति स्मर होते हैं तो गर्भ काल में तो पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है उस समय जो जीव है वो कोई कोई भाग्यशाली जीव है पूर्व जन्म के योगी हैं भ्रिष्ट, योग रिश्ते हैं जिनका योग पूरा नहीं हुआ है वे तो गर्भ में भी भगवान की आराधना करते हैं हर एक व्यक्ति आराधना नहीं करता है ये कि हर एक जीव आराधना करे कोई कोई जो योग भ्रष्ट है वे गर्भ में भी भगवान की आराधना करते हैं और उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है परंतु जैसे ही जन्म लेते हैं जन्म के समय ही माया के प्रभाव से ये जन्म को भूल जाते कोई कोई योगी है जिनको के पूर्व जन्म का प्रभाव पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है एक बार जितने भी व्यक्ति हैं गुरजन जो जितने भी व्यक्ति हैं वे सब माया के प्रभाव से आकर के बाल करने लगते हैं और उनकी पूर्व जन्म की स्मृति जल्दी जो छुट्टी माया ने छुड़ाई और उनमें अज्ञता और असमर्थता जैसे दोष आ जाते हैं बाल की तरह से अज्ञता बाल की तरह से असमर्थता कोई चीज की स्मृति नहीं है जैसे नए सीख रहे समय से के साथ में रह करके वे नई नई जैसे हर एक बात सीख रहे हैं कि घोड़ा किसको कहते हैं हाथी किसको कहते हैं ये दूसरों के व्यवहार को देख करके वे सीख रहे हैं एक एक चीज परंतु तो क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में इतना भजन किया है इसलिए श्री गुरजनों को कुछ ही दिन के बाद में कुछ ही वर्षों के बाद में उनको उनकी भक्ति के जो लक्षण हैं वो जल्दी से प्रकट हो जाते तो जाति उनमें अब उत्पन्न होगी पहले जातिस्मरता नहीं थी एक बार माया के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति को भूल गए परंतु कुछ ही देर में उनमें जातिस्मरता भी आ सकती है जातिस्मरता नहीं आई तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें भजन जो है वो भजन की प्रवृत्ति बाल्यकाल से उनमें उत्पन्न हो जाए शिशु अवस्था से ही भजन में उनकी प्रवृत्ति लग जाए और फिर सत्संग को प्राप्त करके वे जल्दी से भजन जो अधूरा रह गया है वह भजन पूरा हो जाए तो यदि ज्ञानी है तो वे संस्कार बने रहेंगे और यदि भक्त हैं तो भक्ति के संस्कार भी उनमें बने रहेंगे परंतु भक्ति और ज्ञान में अंतर यह है कि ज्ञान में हर बार नए ढंग से प्रारंभ करना पड़ेगा तब ज्ञान पुष्ट होगा भक्ति में यह है कि भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है एक जन्म में यदि भजन अधूरा रह गया तो दूसरे जन्म में भी वो भजन जल्दी से पूरा हो जाए एक दृष्टान्त सुनते रहे गुरुजनों से कि एक मोहल्ले में दो गोविंद थे दोनों के नाम थे गोविंद किसी ने मोहल्ले के दरवाजे पर आकर के गली के किनारे पर आकर के कहा अरे गोविंद है एक था दर्जी एक गोविंद जो था वो है कहीं व्यापारी बनिया दोनों ही निकल करके आ गए उसने अपने गोविंद को पहचान लिया अब जो दर्जी है वो उस समय बकिया कर रहा था अपने जिस कुर्ते को सिल रहा है उसमें है। तो वो वही, के वही करके चला जाएगा सुई को वही अटका करके चला जाएगा जब लौट करके आएगा तो ऐसा नहीं है कि उसने जितना सिला हुआ है वो उधर जाएगा वो उधरेगा नहीं परंतु तो यदि कोई रसोई को कर रहा है और वो रसोई करते हुए आधी रसोई कोई पुकार रहा है और ये सुन करके चूल्हे से लकड़ी निकाल करके जब चला जाएगा तो उसकी रसोई बेकार हो जाएगी दोबारा उसे रसोई करनी पड़ेगी तो कर्म मार्ग में यदि कर्म से भ्रष्ट हो गया तो उस कर्म का फल नहीं मिलेगा परंतु भक्ति मार्ग की विशेषता यह है कि भक्ति में जितना भजन इस जन्म में कर लिया या पूर्व जन्म में कर लिया वो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वो जल्दी से ही स्पुरित हो जाएगा प्रसंग चल रहा है तो यहां पर कह रहे हैं जाति स्मर कथम दस्यु जो भक्तगण हैं वे भी जातिस्मर हो सकते हैं ज्ञानी भी जाति हो सकते हैं परंतु तो ज्ञानी को दोबारा प्रयास करना पड़ेगा सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे कर्मकांडी को पूरा यज्ञ शुरू से करना पड़ेगा पहला यज्ञ उसका नष्ट हो गया उसका कोई फल नहीं मिलेगा दोबारा सारा कर्म कांड करना पड़ेगा परंतु भक्ति में एक भक्त ने जितना भजन किया हुआ है उसके आगे उसका भजन बढ़ेगा पूर्व जो भजन है वो नष्ट नहीं होता है इससे कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ उसमें कुछ संस्कार बने रहेंगे और ज्ञान की भी अपेक्षा भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति तो उत्तर जन्मों में सतगुणित अधिक होकर के विकसित होगी पूर्व जन्म में जितनी भक्ति है दूसरे जन्म में उससे भी भक्ति श्री विष्णु चकवर्थी जी ने कहा है कि उससे भक्ति दुग्नी होकर के विराजमान होगी जैसे श्री चित्रकेतु के रूप में जितनी भक्ति थी उससे दुगनी भक्ति श्री वृक्षाशुन में हुई चौगुनी भक्ति सौगुनी भक्ति श्री वृत् में हुई तो की भक्ति और ज्यादा बढ़ के उत्पन्न हुई श्री राजा भरत के हृदय में जितनी भक्ति थी उससे अधिक भक्ति उनके हृदय में मृतदेह में रही और मृगदेह में जितनी भक्ति थी उससे भी ज्यादा भक्ति उनकी जड़ भरत में उत्पन्न हुई तो पूर्व जन्म से अधिक भक्ति उत्पन्न होगी श्री इंद्रद्ध राज इंद्र जुम्न राजा में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा व्याकुलता तीव्रता श्री विषयों में डूबे हुए होने पर भी गजेंद्र में रही तो भक्ति की एक विशेषता है कि पूर्व जन्म में जितनी भक्ति है वह नष्ट नहीं होती है वह उल्टी और ज्यादा कई गुनी होकर के नए जन्म में प्राप्त होती है जबकि कर्म में यदि कहीं बाधा आ गई तो कर्म पूरा का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया जितना खर्च हुआ सब बेकार जितना परिश्रम किया सब बेकार उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा कर्म कर रहे हैं और कर्म करते हुए यदि नियम का उल्लंघन हो गया कोई पाप बन गया तो कर्म समाप्त ज्ञान कर रहे हैं तो बीच में बाधा आ जाएगी ज्ञानी का अधपतन हो जाएगा ज्ञानी का अधपतन होने पर उसकी निंदा की जाएगी परंतु भक्त का के द्वारा यदि कभी कोई विकर्म हो जाए तो उसकी शास्त्र निंदा नहीं करती। अपिचेत भजिते माम अनन्य भाव साध सब सम्यक् करतीचार्य शांति कौंते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्य तो भक्ति के विषय में कहा कि अभिचेत सुद्रोराचार संस्कार के कारण यदि उसके द्वारा कभी भजन करते करते भी भजन भी कर रहा है और संस्कार के कारण दुराचार भी कर लिया तो है तो बुरी बात उसको परमिशन नहीं दे रहे ये अनुमति नहीं दे रहे परंतु तो ये दुराचारी है तो वो क्षिप्रम भावती धर्मात्मा जल्दी से धर्मात्मा बन जाए और उसको साधु है एवं मंतव्य है उसकी साधु संज्ञा नष्ट नहीं होगी जबकि यदि कोई ज्ञानी संन्यास ग्रहण करके यदि वह विषय संघ करले तो उसकी शास्त्र निंदा करेंगे श्रीमद भागवत में कहा गया कि वो उल्टी करके खाने वाला है वात्याशी विश्व ईश्वर की सृष्टि में केवल कुत्ता ऐसा है जो उल्टी करके अपने बमन को खाता है वात्याशी बमन को खाने वाला जिसका त्याग करके आया उसको तो ज्ञानी की निंदा हो रही है खूब परंतु तो भक्ति की निंदा नहीं होती तो भक्ति की अनुसार प्रसंगानुसार विशेषता रही तो यहाँ पर तो बड़ा का प्रसंग चल रहा है भोजन कर रहे हैं और सब हंसी कर रहे हैं तो हास्य रस में कह रहे हैं कि भैया अरे इस मधमंगल को भोजन कराने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा तो प्रथम भोजन कराने के अधिकारी ये बंदर हैं जो के पत्र पुष्प फल इनका भोजन करने वाले हैं शीत सबको सहन करने वाले हैं और जाति स्मरा इनको पूर्व जन्म की जाति का भी स्मरण होगा इसलिए ये अभी भी कैसे सुंदर नाच रहे हैं को मीशाम बेति विज्ञता अब ये इनमें कौन सी कितनी विज्ञता है इन बंदरों की कौन जाने इसलिए मधुमंगल तो केवल वाद व्यय श्रम केवल ज्यादा बड़ बड़ बोल करके वाणी का श्रम करने वाला है इसे भोजन भूजन क्यों करा करके क्यों भोजन अनावश्यक खर्च कर रहे हो उसे अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है मधुमंगल कह रहे हैं बोले ऐसे क्यों कर रहे हो मैं ब्राह्मण हूं अनुचाल ब्राह्मण हूं कृष्ण प्रा सखे विप्रा ब्रम्भोसन तत्परा ऐसा महद अंतर श्री कृष्ण बोले बोले नहीं नहीं ओ भैया तू ओ सुबल तू जो कह रहा है सो बात नहीं है बंदर और ब्राह्मण इन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता कृष्ण प्रा सखे विपरा बोले अरे भैया ये ब्राह्मण जो है ये तो ब्रह्मोपासन करने वाले हैं जबकि कीशा, ये बंदर इनको तो हमने ब्रह्मोपासना करते हुए देखा नहीं ये तो कुक्षुम भरा केवल पेट को भरने वाले हैं तो ब्राह्मण ब्रह्मोपासन करने वाला होता है वेद का अध्ययन करने वाला वेद का अध्ययन कराने वाला होता है जबकि ये बंदर केवल कुक्षुम भरे हैं पेट को भरने वाले हैं इसलिए देशां देश महत अंतरम इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ब्राह्मण में और बंदरों में इन दोनों को एक मत कह किशा से अस्वयी न किमपी अंतरम हले हरे नरत्व बा अन्योर भेदे न ंगल कह रहे हैं उस समय श्री सुवन जो है वो सुवन कह रहे हैं कि बोल भैया इस बंदर के मन में क्या है ये ब्रह्म साधन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूं तो अस् कीशस नी न किमपी अंतरम हरे ये हरी इस बंदर के हृदय में क्या है ये भरे हैं पेट को भरने वाला है, कि कर रहा है ये हम नहीं जानते हैं परंतु बा नरत्वं बा भेदेन भेदे नरता और बानरता, इसके भेद को यहां पर हम नहीं जान सकते हैं माने मनुष्य होता तो ब्रह्मसाधन करता तब करके और यदि बंदर है तो ये वैसे ही माने मैंने अपनी स्वभाव के अनुसार तो नहीं है परंतु तो भैया मुझे मधुमंगल को करके तो ये लग रहा है कि इसमें नरता और बारता में कोई भेद नहीं है बंदर के पेट में क्या है हृदय में क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं परंतु तो मुझे यहाँ मधुमंगल में नर और बानर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रखता है मुझे तो ये लगता है कि मधुमंगल भी केवल कुक्षम भर होकर के पेट भरने वाला होकर के बिराजमान है और जैसे बंदर नाच रहा है ऐसे मधुमंगल भी नाच रहा है तो ये हमारा मधुमंगल बंदर ही है ऐसे सब सखाओं ने जिसमें हंसी की है अस्मी नकिमी किमपी अंतरम हरे न रस्तम बात मधुमंगल के बंदर पदे को मैं जानता हूं कि ये केवल भोजन के लोग के कारण नाच रहा है ये कुक्ष भरे है केवल पेट को पालने वाला है इसलिए अस्सी की शैसे चावे चावे मी मैं इस मधुमंगल को जानता हूं किमपी न किमपी अंतर हरे भले इसका शरीर मनुष्य शरीर का है पंत बंदर से इसमें कोई भी अंतर नहीं है न किमपी अंतर हरे हे हरे हरे हरे माने शब्द में अः यमक अलंकार का प्रयोग है हरिशब्द के द्वारा हरे माने बंदर से हरि बंदर का भी नाम है बंदर से इसमें कोई भी अंतर नहीं न रत्वम बांग अन्य भे कारण अब इसको नर कहा जाए कि बंदर कहा जाए इसके भेद में कोई कारण हमको नहीं दिख रहा है कुक्षुम भरता केवल वाक व्यमिक वाणी को अनावश्यक बोलना ये बंदर के दोनों गुण इसमें साफ दिख रहे हैं मधुमंगल में इसलिए मनुष्य है कि बंदर इन दोनों में कोई भेद नहीं है श्री कृष्ण बोले ना कहा बंदर कहा मेरा मित्र परम विद्वान ये मधुमंगल इनको एक कैसे कर रहे हो अरे बंदर को भोजन कराना और मधुमंगल सरी के विद्वान को भोजन कराना ये कोई एक चीज कैसे हो जाएगी ये मनुष्य है फिर विद्वान है तो किंचित छापेता तेनो लो के अपूर्वा स्वभिज्ञता बंदर और मेरे सखा को एक कर रहे हो तुम मेरे सखा ने स्वभिज्ञता अपनी विज्ञता को किंचित खा पेता कुछ बोल करके तो प्रकट कर दिया अभी, अभी नहीं सुना मधुमंगल का प्रवचन क्या सुंदर का पूरा विवेचन कर दिया रस के जितने भी घटक हैं इंडिगेंट्स उन सब को कैसे व्याख्या के साथ में इसने बंदर कर सकता है क्या तुम कह रहे हो मधुमंगल में बंधन में और नर में कोई अंतर नहीं है इसके मधुमंगल भी बंदर ही है ऐसा कैसे कह रहे हो ये मधुमंगल कितना विद्वान है इसको मधुमंगल ने उसकी एक झलक तो दिखा दी एक चखनी तो चखा दी कि ये कितना विद्वान है वास्तव में ही मधुमंगल केवल विदूषक मात्र नहीं है मधुमंगल वास्तव में बहुत विद्वान भी है ये केवल जोकर नहीं है जोकर होना अलग चीज है विदूषक होना अलग चीज है विदूषक एक बहुत बुद्धिमान परंतु आचरण ऐसे करेगा जिससे हंसी आ जाए है वो बा विद्वान मधुमंगल के भी यही गुण है परम विद्वान है परंतु तो आचरण वेशवाणी आचरण इनके द्वारा हास्य करने वाले में परंतु तो उनकी विद्वत्ता में और उनके वाग विद्वत्ता में कहीं कोई अंतर नहीं है तो क्षापाएता तीनों, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेन माने इस मधमंगल में क्षापयता माने कुछ प्रकट कर दी लोके अपूर्वा स्विज्ञता अपनी रसशास्त्रज्ञता अपनी आचार्य रूपता इसने सबके सामने कुछ प्रकट कर दी है अब ये आचरण में भी दिखा रहा है और आचरण में दिखा रहा है कैसे बोले बृहत्वा ब्रह्मत्वाच्य स्वश्चित ब्रह्म मन्यते इसकी विज्ञता इस बात में दिख रही है कि जैसे एक ज्ञानी सब जगह ब्रह्म का दर्शन करता है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ब्रह्म एक ही है उसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं है मे नाना ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है ब्रह्म किसको कहेंगे बोले ब्रहत्वात्मण ब्रह्म जो स्वयं भी विशाल हो और ब्रह्मत्वा जगत के रूप में अपने आप को ही बड़ा बना करके जो दिखाए जीव जगत के रूप में भी अपने आप को जो अभिव्यक्त करे उसका नाम ब्रह्म जो स्वयं ब्रह्म ब्रह्म शब्द के दो अर्थ दो तरह से व्याख्या की ब्रहत्वा और ब्रह्मण्वार ब्रह्मण माने किसी चीज का एक्सपेंशन करना किसी चीज को बढ़ाना उसको कहते हैं ब्रह्मण तो ब्रह्म अपने आप को ही अभिव्यक्त करने के लिए स्वरूप शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति इन तीन रूपों में शक्ति के रूप में अपने आप का व्रमोहण करते हुए अपने आप का विस्तार करते हुए प्रकट हो रहा है तो ब्रह्म शब्द का एक अर्थ हुआ कि जहां जो एक वस्तु वह अपने आप को विस्तार करती हुई विराजमान हो उसका नाम है ब्रह्म अर्थात ब्रह्म निशक्तिक नहीं है वह शक्ति से युक्त है वह चाहे तो अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए स्थित हो सकता है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म कहते हैं जो कहीं ब्रह्मण करे ब्रमण माने अपना एक्सपेंशन अपना विस्तार करे उसका नाम है ब्रह्म एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ था बृहत्वा जो स्वयं विशाल हो और जिसके भीतर सारी उसकी शक्तियां प्रकट या अप्रकट रूप में विराजमान है अप्रकट रूप में जब विराजमान है तब भी वो ब्रह्म है और शक्तियां कहीं प्रकट होती हुई भी विराजमान है पंत्र हैं वे सब ब्रह्म के भीतर ही तो जैसे एक ज्ञानी ब्रह्म भावना रखता है ऐसा मेरा सखा भी ब्रह्म भाव रखता है और ये ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव का दर्शन करने के लिए क्या विचार करता है कि मेरा पेट ही ब्रह्म है और इसमें सामने रखी हुई जितनी भी वस्तुएं ये इस पेट में ही समाहित हैं ये यहां पेट यही ये पेट की ही शक्ति के रूप में ये वस्तु यहाँ पर प्रकट हुई हैं और ये मेरे पेट में ही आकर के विराजमान होंगी तो ब्रह्म ब्रह्म मेरे पेट की जो इच्छा है वही इन पदार्थों के रूप में सामने प्रकट हुई है और ये सारे पदार्थ मेरे पेट ब्रह्म में ही समाएंगे उदर ब्रह्म में ही ये समाएंगे ज्ञान मार्ग में भी ऐसी उपनिषद में भी इस सिद्धांत को कहीं निरूपण किया उदरम ब्रह्म क ब्रह्म ख ब्रह्म ऐसा उपनिषदों में वर्णन किया कि, किया कि जल ही ब्रह्म है ख ब्रह्म ख ही ब्रह्म आकाशी ब्रह्म हो करके विराजमान उदरम ब्रह्म अन्नम ब्रह्म अन्न ही ब्रह्म है ऐसे निरूपण किया अर्थात कहने का तात्पर्य है ब्रह्म से ही सारी वस्तुएं निकली और अंत में जाकर के सारी वस्तुएं ब्रह्म में ही लीन होंगी तो चल रही है हंसी की बात पर विद्वानों की जो हंसी है वो हंसी भी नए नए सिद्धांतों को प्रकट करती है पंडित से पंडित मिले और निकले बात में बात और मूरख से मूर्ख मिले तो चले भूसा और लात <laughs> तो ये साहि रीति है ये लोक रीति है तो यहाँ पर पंडितों की जब कोई भी बात होती है तो कोई भी बात में कहीं शास्त्रीय कोई चर्चा सामने प्रकट आ जाती है ये पंडितों की विशेषता और दो मूर्ख मिलेंगे बात करेंगे तो गुरुला चलने लग जाएंगे तो ये मूर्खों का लक्षण ही है तो यहाँ पर ये अपने आप दिख रहा श्री कृष्ण श्री मधुमंगल कितनी परिहास परिहास में सारे रस सिद्धांत को बता रहे हैं जितने भी सखा हैं वे कहीं पूर्व पक्ष उपस्थित कर रहे हैं कि यदि वनवासी होने से ही कोई श्रेष्ठ हो जाए तो ये बंदर बनवासी हैं इनको पहले भोजन मिलना चाहिए श्री कृष्ण उसका खंडन करते हुए कह रहे हैं कि भैया बंदर और मधुमंगल इन दोनों को एक नहीं किया जा सकता है दोनों कहीं लक्षणों में कुछ एक दिख रहे हैं परंतु बंदर न जाने ब्रह्म का चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा है परंतु तो मेरा सखा यह सर्वदा मेरा चिंतन करता रहता है ये संकेत तो यह चिंतन करने वाला है बंदर वैसे नाच रहा है कि ब्रह्म चिंतन कर रहा है तप की दृष्टि से देख रहे हैं बनवास की दृष्टि से देख रहे हैं तो बनवास की दृष्टि से मधुमंगल और बंदर दोनों नाच रहे हैं दोनों अपनी वाणी का व्यय कर रहे हैं परंतु एक की वाणी हो सकता है घूसा लात किसी के चश्मा उखाड़ने में बटुआ छीनने में लगती हो दूसरे की जो शक्ति है वह मधुमंगल की शक्ति वह कहीं न कहीं श्री कृष्ण चिंतन में ब्रह्म चिंतन में लग रही है अब हंसी हंसी में कह रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ तो होता है जो व्यापक हो मेरे मधुमंगल की तोद भी देख क्या सुंदर गोल गोल अलग दिख रही है तो इसका पेट भी ब्रह्म जैसा विशाल दिख रहा है भैया आज तो तेरा पेट खूब फूला हुआ है मालूम पड़ता है अब भोजन पर्याप्त मात्रा में हुआ है ये ब्रह्म होकर के ये विराजमान तो और ब्रह्मणात् ब्रह्मणा ब्रह्म व्यापक होने के कारण भी उसको ब्रह्म कहा जाता है तो तेरे भू पेट में जो ज्ञान तत्व था जो रस थे वे रस ही आज सामने होकर के विराजमान हो गए भूख का अर्थ ही है भूख किसे कहेंगे भूख की परिभाषा क्या हो कि शरीर में जिन वस्तुओं की न्यूनता हो गई है उनको कहीं बाहर से डाल करके उस न्यूनता को पूरा कर ये भोजन की परभाषा कार्य करने पर श्रम करने पर हमारे शरीर से कुछ वस्तुओं की शरीर में कुछ वस्तुओं की न्यूनता हो गई जब हमने भोजन किया तो भोजन करने पर वह भोजन करने पर वो जो न्यूनता थी वो न्यूनता पूरी हो गई तो यही भूख और भोजन की परिभाषा है शरीर में कोई न्यूनता अनुभव करना किनी तत्वों की न्यूनता अनुभव करना ये हो गई भूख और भोज्य कहेंगे उस न्यूनता को पूरी करने वाला जो साधन है उसको कहेंगे भोज तो मधमंगल के हृदय में जो अभिलाषा थी वो भोज्य रूप में सामने आई है उसको या भीतर डाल करके उस न्यूनता को ही कहीं पूर्ण करते हुए विराजमान हो रहा है तो जैसे ब्रह्म ब्रह्म करके अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है इसी प्रकार मधुमंगल के हृदय में जो भोजन की इच्छा है वही यशोदा मैया यहाँ पर पूर्ण करती हुई माया देवी जैसे उसके भोजन इच्छा को पूर्ण करने के लिए कमी को पूर्ण करने के लिए भोज्य सामग्री उपस्थित करती हैं ऐसे ही श्री यशोदा मैया ने आज मधुमंगल के जो इच्छाएं हैं उन शक्ति को पूरा करने के लिए उन शक्तियों को सामने भोजन सामग्री को सामने प्रकट कर दिया है ंचापयताते में मधुमंगल ने कोई अपनी पंडित आई उसको तो प्रकट कर दिया और अभी अभी इसका प्रमाण है कि रसशास्त्र के जितने भी घटक थे उन सारे घटकों का इसने भोजन के प्रसंग में कैसा सुंदर समावेश किया ये इसकी पांडित्य विद्वत्ता को दिखा रहा है ये ब्रह्मज्ञानी भी है और ब्रह्मज्ञानी होने पर ये मानो अपने पेट को ही ये स्वकुक्षि ब्रह्म अपनी कुक्षि को ही ब्रह्म मान रहा है और ब्रह्मण्वा इसकी कुक्षि जरा मोटी भी है विशाल भी है और ब्रह्मत्वा कुक्षि की जो भूख है उसी को जैसे माया देवी जीव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके लिए भोग्य सामग्री स्थापित कर देती है और हम किसी न किसी प्रकार से पर परोपजीवी हैं मनुष्य भी परजीवी है।, है हम सबका जीवन एक पूरा चक्र है उस चक्र के भीतर हम सबका जीवन चल रहा है तो एक ने एक को खाया एक ने एक को खाया एक ने एक को खाया एक ने एक को खाया और इस प्रकार प्रकृति में पूरा संतुलन मनुष्य ने अन्न को खाया अन्न जो है उनको उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी में बीज आया बीज को कहीं तोते ने खाया उससे कहीं बीट हुई उससे खाद हुई तो कहीं ना कहीं जो पूरा ये जो नेचुरल सर्किल है ये नेचर सर्किल यह पूरा पूरा कहीं ना कहीं विद्यमान कही है सब ये कहते हैं वैज्ञानिक यही कहते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं ट होकर के परजीवी होकर के विराजमान है हम कोई भी ये कहे कि मैं किसी से के ऊपर आश्रित नहीं हूं ऐसा नहीं है हम सब परजीवी होकर के बिराजमान तो मधुमंगल यह सब वस्तुओं को अपने उधर रूपी ब्रह्म में ही कहीं अवस्थित करना चाहता है इसलिए बहत्वाद ब्रह्मण्वाच्य स्वकुक्षण ब्रह्म बड़ा होने के कारण और ब्रह्मण माने और फूलने के कारण इसकी कुक्षी ही ब्रह्म है उसमें यह सब वस्तुओं को समा रहा है अतम तस्वीता पूर्त साधनम जैसे एक योगी प्रातः मध्यान्हध्या त्रिश्रवण में सो so, त्रिश्रवण माने तीन कालों में जैसे वो संध्या करता है ऐसे ये मधमंगल भी तीन काल में भोजन करते हुए अपने उधर ब्रह्म उनकी पूजा कर रहा है तीन बार इसको भी भोजन चाहिए स एव पास नैनो नई का ब्रह्मचागरणा अतः तत्व ही ब्रह्म ही वो ईश्वर जो है उसकी ही अन ब्रह्मचारिना इस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के द्वारा आराधना की जा रही है कदाचित भूल पक्वान घृष्णावेश संभ्रम की शायतम साणिभ्याम भूंजान स लाघवी कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक ज्ञानी प्रयत्न लाभव लाघव एक शब्द का प्रयोग करिए प्रयत्न लाघव प्रयत्न लाघव कहते हैं किसी चीज को शॉर्टकट से प्राप्त कर लेते तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अन्य रूपी जो ब्रह्म है उसको पेट रूपी ब्रह्म में आत्मसात करने के लिए यह मधुमंगल कभी एक हाथ से खाता है और कभी कभी जल्दी से रास्ता पार करने के लिए अपने साधन को जल्दी से पूरा करने के लिए विलंब नहीं हो जाए इसी जीवन में मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है जैसे एक योगी इस बात का विचार करता है कि इसी जीवन में मुझे परतत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए अन्यथा था महति महान नुकसान हो जाएगा ये उपनिषद के वचन है कि इसी जीवन में यदि ब्रह्म को नहीं पाया तो हाय बड़ी भारी नष्ट हो जाएगा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा इसलिए प्रयास करो कि मेरा यह जो जीवन है या अंतिम जीवन हो मुझे दोबारा गर्भवास प्राप्त न हो इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि मुझे दोबारा गर्भ गर्भवास प्राप्त न हो दोबारा जीवन लेने की जरूरत नहीं हो इसलिए नोचे महती विनष्टी अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बड़ा लंबा सफर हो जाएगा इसलिए इसी जीवन में जो छोटी तुच्छ वस्तु हैं उनको प्राप्त करने में मेरा समय कहीं नहीं बीत जाए श्री गोविंद चरण मुझे इसी जीवन में प्राप्त हो जाए अवश्य ही श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप मुझे प्रदान किया है वो स्वरूप कहीं भाव की सिद्धि हो जाए भाव सिद्धि की प्राप्ति हो जाए इसके लिए साधक को अवश्य प्रयत्न करना चाहिए महती विनष्टि ही ये उपनिषद के सूक्त है उपनिषद के बाद क्या इसी जीवन में यदि उस पर तत्व को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इसलिए अपने उदर ब्रह्म में जितनी भी वस्तु उनको डाल करके उपाधि उनको उधर ब्रह्म में ही डाल करके स्थित होना इसके लिए मेरे सखा को देखो ये कभी कभी जैसे एक ज्ञानी एक योगी अपने साधन के लंबे रास्ते को कम से कम कर लेता है इसी तरह से यह मधुमंगल भी अपने उधर ब्रह्म की आराधना करने के लिए कभी एक हाथ से खा रहा है कभी दो हाथ से खा रहा है तुम इसके भाव को नहीं समझे ये दो हाथ से जो खा रहा है वो क्यों खा रहा है बोले ये तो उदर भ्रह्म की आराधना कर रहा है इसलिए अपने रूट को कहीं संकुचित करने के लिए शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रयत्न लाघव के लिए यह ऐसा कर रहा है प्रयत्न लाघव कहते हैं जैसे सत्यभामा को सत्या कह देना संक्षिप्त में बोल देना ऐसे ही यहां पर प्रयत्न लाघव ये प्रयत्न लागव करते हुए ये दोनों हास्य कारा है भैया तुम ऐसे बंदर कह रहे हो ये बंदर नहीं है ये तो है पर्म पर्म पर्म पर्म है निकाल ब्राह्मण महाशब्द का यदि किसी जाति के साथ में प्रयोग कर लिया जाता है तो उल्टा अर्थ हो जाता है <laughs> ये, ये परम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर के विराजमान तो कदाचित भूर भूरे पक्वांग को जल्दी से अपने उदर ब्रह्म में समाहित करने के लिए समाह बंदर जैसा आचरण कर रहा है कि पाणीभ्याम भुंजन स लाघवी प्रयत्न लाघव करते हुए ये दोनों हाथों से जल्दी जल्दी भोजन करते हुए विराजमान हो रहा है जी हसत सर्वांग ऐसे कन्हैया ने जब मधुमंगल को परम परम ब्रह्मवेदता ब्रह्मस्वरूप सिद्ध किया और एक परम श्रेष्ठ उच्च ब्राह्मण ब्रह्म तत्वे रूप में जब कन्हैया ने सिद्ध किया उस समय सब लोग जी हसत अजी हसत जोर जोर से हंसने लगे सुमल स्थान सतु हसन भुंजाने वो चय शोन मुखो भवन उस समय श्री सुवल उनको तो कहना ही क्या सुवल जोर जोर से हंस रहे हैं सुवल स्थान बटुसू उस समय सुवल भी जोर जोर से हंस रहे हैं और मधुमंगल का कहना क्या वो बटू तो हसन भुंजान एव आसो भोजन करते करते ही इतनी जोर जोर से हंस रहा है उच्च ही उच्च स्वर में कि वह लाल मुख हो गया हंसते हंसते उसका मुख लाल मुख हो गया इतिहास को प्राप्त करके मधुमंगल विराजमान गोष्ठे शाह अब यहां से प्रसंग बदल गया एक ये मधुमंगल के प्रयास की बातें अब प्रसंग बदल गया गोष्ठे शास्त्री यशोदा जी उस समय आए कि बेटा हंसे मत हंसे मत अभी लग जाएगा भोजन करते करते हंसे मत तो बटो मा हसो बेटा भोजन कर पहले हंसे मत हंसना बाद में सैरम आपनी ही अपनी हंसी को थोड़ा रोक देख कैसा चेहरा लाल हो रहा है तुरछू मिर्चू हुआ जा रहा है हंसी में इसी का नाम है अतिहास तो स्मित मृदहास कलहास हास अतिहास कल अतहास और अतिहास तो ये अतिहास मत कर स्मित माने केवल ओठ मुंह फाड़ थोड़ी चोड़ जाए उसका नाम है स्मित जहां पर मृदहास माने कुछ दंतावली भी दिख जाए वो हुआ मृदहास जहां पर दंतावली दिखने के साथ साथ खिलखिल खिल कोई थोड़ी सी आवाज वो भी आ जाए वो हुआ कलहास जहां पर स्पष्ट हंसी की बात हंसी की आवाज आए वो हुआ हास जहां पर अट्टहास जोर की आवाज आए वो हुआ अट्टहास और जहां पर मूर्छा आ जाए मुंह लाल हो जाए हाथ पाम टेढ़े हो जाए उसका नाम है अतिहास तो यशोदा जी कह रही है इतिहास मत कर देख चेहरा कैसा लाल हो गया है ऐसा मत कर तो भूमसे माँ हंसो स्थर्य माँ मा जलपो अपोलियो में चुप रहे भोजन कर ले पहले मीनम हसे अरे भालको मतमंगल को, को हसाओ मत देख रहे हो कैसा वो हंस रहा है ऐसे यशोदा जी अन्य बालकों को भी डाक नहीं है धनिष्ठ उस समय श्री धनिष्ठा जी श्री ललता आदि के द्वारा जो लाई गई वस्तु हैं उन ललता आदि के द्वारा लाई गई वस्तुओं को भी श्री सबसे बाद में वे भी परोस रही हैं बोलिए ललता अपने घर से लाई है ये विशाखा अपने घर से लाई है ये राधिका लाई है ऐसे कभी कोई मोतीचूर का लड्डू आगे वर्णन किया गया है मोतीचूर के लड्डू को उस समय यदि दें कि राधिका अपने लाभ अपने घर से लाई हैं ये चंचल श्रोमणी तो ना पकड़ने वाले हैं उस मोती चूत के लड्डू में से नख के तर्जनी के नख से एक दाना अलग से निकालें खुरज करके और उस दाने को धीरे से पकड़ करके जीप के ऊपर रखें और जीप के ऊपर के थू थू ऐसा करके थू लड्डू सबको परोसे गए शोदा जी क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं थू थू कर रहे हैं उस समय मधुमंगल करे क्या इतने में राधा रानी वे सब समझ रही हैं कि ये नाटक हो रहा है सारे सखा कर रहे भैया ऐसा लड़ुआ तो कभी खायो ही ना अद्भुत अमृत है ऐसे कभी हंसी करते हुए झूठ मूठ अच्छी चीज को बुरा बनाना बुरी चीज को अच्छा बताना ऐसे मनोहर परिहास करते हुए भी विराजमान हूं वो आगे वो लीला जो है वो लीला का आगे वर्णन करेंगे लेंगे बोला शुण्डा बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि जय